का सत्रहवा साल था पर वो तीन साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूं मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं, फिर वो क्यों रोए और कलपे मेले से सभी तो मिठाइयों के दोने फूलों के हार लेकर नहीं लौटते कितनों का ही तो मेले की सजी दुकानों और उन पर खड़े नरनारी को देखकर ही मनोरंजन हो जाता है गंगी खाती पीती थी हस्ती बोलती थी किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को को सानी देना, फिर उपले उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया गाय दुहाने के लिए जगाती थी फिर कुएं से पानी लाती चौकी का धंधा शुरू हो जाता गांव की भावजे उसे हंसी करती पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे जिस छोटे अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियां पड़ती उसकी माँ को गालियां मिलती उसके भाई पर मार पड़ती वो उसके लिए क्षम्य था जिसे ईश्वर ने मारा है उसे कोई क्या मारे जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही न जाता था उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी डरावनी गरज न थी अचल शांति का साम्राज्य था होली आई, सबने गुलाबी गंगी की साड़ी न रंगी गई मां ने पूछा बेटी तेरी साड़ी भी रंग दू गंगी ने कहा नहीं अम्मा यू ही रहने दो तो। भावज ने फाक गाया वो पकवान बनाती रही उसे इसी में आनंद था तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे गांव में यही परस्पर व्यवहार है मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी चरस गांजा माजूम सब लाए थे गंगी ने ही भंग पीसी थी मीठी अलग बनाई थी नमकीन अलग उसका भाई पिलाता था वो हाथ धुलाती थी जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते बूढ़े गंगी से पूछ लेते अच्छी तरह हो न बेटी या करते गंगिया भाव है तुझे खाना नहीं देती क्या जो इतनी दुबली हो गई है हैं? गंगिया हंस कर रह जाती देह क्या उसके बस की थी न जाने वो क्यों मोटी हुई थी भंग पीने के बाद लोग भाग गाने लगे गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी एक जवान ठाकुर गा रहा था कितना अच्छा स्वर था कैसा मीठा गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था उसका ध्यान उसी गाने पर था न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी बाधे लेती थी जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो हो कर गाता उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था ठाकुर को ये सिद्धि कहाँ मिल गई वो लोग विदा हुए तो गंगिया चौखटे पर खड़ी थी जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया गंगिया ने अपने बाप से पूछा कौन गाता था दादा मैकु ने कहा उठार के बुद्धू सिंह का लड़का है गरीब सिंह बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा गंगी यहां तो पहले पहल आया है मैकू हां और तो कभी नहीं देखा मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली घमंड तो छू नहीं गया बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह न थी पर चमार को भी देखते तो पहले पहल हाथ उठाते वही इसका स्वभाव है गुरु आ रहे थे गंगिया पगहिया लेने भीतर चली गई वही स्वर उसके कानों में गूंज रहे थे कई महीने गुजर गए एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार से चला जा रहा है वो गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई घर में कोई मर्द ना था सब बाहर चले गए थे ये कहना चाहती थी ठाकुर बैठो पानी पीते जाओ पर उसके मुंह से बात ना निकली उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी क्या करे कैसे उसे रोक ले गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीची कर उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगे के रोवे खड़े हो गए वो दौड़ी घर में गई और माँ से बोली अम्मा, वो ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह। ने कहा, किसी काम से आए होंगे गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था वो फिर गोबर पाथवे लगी पर उपले टूट जाते थे आप ही आप हाथ बंद हो जाते मगर फिर चौंक कर पाथवे लगते जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो वही दृष्टि आंखों के सामने थी उसमें क्या जादू था क्या मोहिनी थी उसने अपनी में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना क्या कहा ये वो नहीं जानती पर वो दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी रात को तब भी वही दृष्टि सामने थी स्वप्न में भी वही दृष्टि सामने थी फिर कई महीने गुजर गए एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सनकात रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी दादा दादा ठाकुर मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था राम राम हुआ कहा गरीब सिंह पानी तो पीते जाओ गरीब सिंह आकर एक माची पर बैठ गया उसका चेहरा उतरा हुआ था कुछ वो बीमार सा जान पड़ता था मैकू ने कहा कुछ बीमार थे क्या नहीं तो दादा कुछ मुंह उतरा हुआ है क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा बाकी दे दी ना हा दादा सब बेबाक कर दिया मैकू ने गंगी से कहा बेटी जा कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला भया हो तो कह देना कि चिलम लाके दे जाए गरीब ने कहा चिलम रहने दो तो दादा मैं नहीं पीता मैकू अब की बार तमाकू घर की ही बनी है स्वाद तो देखो पीते तो हो गरीब सिंह इतना बेअदब न बनाओ दादा काका के सामने चिलम न छुई मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूं ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई महकू का हृदय भी गदगद हो उठा गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी उसकी सारी चेतना सारी भावनाएं गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई उसमें कुछ और सोचने कुछ और करने की शक्ति ना थी ओह कितनी नम्रता है कितनी सज्जनता है कितना अदब मैं ने कहा सुना नहीं बेटी जाकर कुछ पानी पीने को लाओ गंगी चौक पड़ी दौड़ी हुई घर में गई कटोरा मांझा उसमें थोड़ी सी राब निकाली फिर लोटा गिलास मांझकर शरबत बनाया मां ने पूछा कौन आया है गंगिया गंगी वो है ठाकुर गरीब सिंह दूध तो नहीं है अम्मा रस में मिला देती क्यों नहीं है हांडी में देख गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली ठाकुर ने उसकी ओर देखा गंगी ने सिर झुका लिया ये संकोच उसमें कहां से आ गया ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया मैकू बोला कितना दुबला हो गया है गंगी बीमार है क्या मैकू चिंता है और क्या अकेला आदमी है इतनी बड़ी गिरस्ती क्या करे गंगी को रात भर नींद नहीं आई उन्हें कौन सी चिंता है दादा से कुछ कहा भी तो नहीं क्यों इतने सकुचाते हैं चेहरा कैसा पीला पड़ गया है सवेरे गंगी ने मां से कहा गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा अब वो बेफिक्री कहां है बेटी बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है गंगी को इस जवाब से संतोष ना हुआ बाहर जाकर मैकू से बोली दादा तुमने गरीब सिंह को समझाया नहीं क्यों इतनी चिंता करते हैं मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा जय अपना काम कर गंगी पर मानो वज्रपात सा हो गया वो कठोर उत्तर और दादा के मुंह से हाय दादा को भी उसका ध्यान नहीं कोई उसका मित्र नहीं उन्हें कौन समझाएगा वो आएंगे, तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। गंगी रोज रमड़ियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी फिर रंग भोला गया मैकू ने भंग चरस गांजा सब मंगवाया गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई द्वार पर टाट बिछ गया व्यवहारी लोग आने लगे मगर कोठार से कोई नहीं आया शाम हो गई किसी का पता नहीं गंगी बेकरार थी कभी भीतर जाती कभी बाहर आती। भाई से पूछती क्या कोठार वाले नहीं आए भाई कहता नहीं दादा से पूछती भंग तो नहीं बची कोठार वाले आवेंगे तो क्या पियेंगे दादा कहते अब क्या रात को आएंगे सामने तो गांव है आते होते तो दिखाई देते रात हो गई पर गंगी को अभी तक आश लगी हुई थी वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई कोई न आता था सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग हुई दिखाई दी देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई ये क्या वहां आज होली जल रही है होली तो कल जल गई कौन जाने वहां के पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो तभी तो वो लोग आज नहीं आए कल आएंगे उसने घर में आकर मैकू से कहा दादा कोठार में तो आज होली जली है मैकू पगली, सब जगह होली कल जल गई। तुम नहीं मानते तो मैं मंदिर पर से देख होली जल रही है ना पतियाते तो चलो मैं दिखा दो मैकू अच्छा चल देखू मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा एक मिनट तक देखते रहे फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए गंगी ने कहा है होली की नहीं तुम नहीं मानते थे होली नहीं है पगली चिता है कोई मर गया है तभी आज कोठार वाले नहीं आए गंगी का कलेजा थक से हो गया इतने में किसी ने नीचे से पुकारा मैं क्यों मैं तो कोठार के गरीब सिंह गुजर गए मैं कू नीचे चले गए पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही कुछ खबर न रही मैं कौन हूं कहा हूं मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है वही दृष्टि थी वही चेहरा था क्या वो उसे भूल सकती थी उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई होली हर साल आती हर साल उसी तरह भंग बनती थी हर साल उसी तरह भाग होता था हर साल अबीर गुलाल उठती थी पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई तो श्रोताओं आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेम की होली कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक या YouTube पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा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 तब तक के लिए दीजिए अनुमति ओम को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा